वही मही नामक नदी है पृथ्वी पर जो कोई भी तीर्थ है उन सब के जल से उत्पन्न सार रूप मही नदी का जल माना गया है मालवा नामक देश से मही नदी उत्पन्न हुई है और दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है उसके दोनों तट परम पुण्य माय है वह सब के लिए कल्याण है पहले तो महानदी मही स्वयं ही सर्व तीर्थ माय है तीर जहां सरिताओं के स्वामी समुद्र से उसका संगम हुआ है उस तीरथ के विषय में कहना ही क्या है काशी कुरु चैत्र गंगा नर्मदा सरस्वती तापी पायोशनी निर्विंध्या चंद्रभागा इरावती कावेरी सर्यु गढ़की निमिशारान्य गया गोदावरी अरुणा वरुणा तथा अन्य जो बीस छह से नदियां इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं उन सब के सार तत्व से मही नवी का जल प्रकट हुआ है बताया गया है पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वही मही सागर संगम में भी प्राप्त होता है ऐसा कहा गया है स्वामी कार्तिकेय का भी इस विषय में ऐसा ही वचन है यदि तुम लोग किसी एक परमपुण्य में महिसागर संगम तीर्थ में जाओ मैंने भी पहले बहुत वर्षों तक वहां निवास किया था यहां नारद जी के भैसिया आकर रहता हूं महिसागर संगम में नारद जी मेरे पास ही रहते थे इधर की बातें उधर लगा देने का गुण उनमें विशेष रूप से है इन दोनों राजा मृत्यु मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं नारद अवश्य बता देंगे यही भय था यहाँ तो बहुत से दिगंबर साधु के बीच उन्हीं के समान बनकर मैं भी रहता हूँ मरुत से अधिक पहली होने के कारण मैं यहाँ गुप्त रूप से निवास करता हूँ मुझे संदेह है नारद पुन्ह मेरा यहाँ रहना मरुत को बता देंगे क्योंकि उनकी प्राय ऐसी चेष्ठा दिखे जाती है तुम ल किसी से यह सब ना कहना, राजा मृत्यु यज्ञ की सिद्धि के लिए चेष्टा कर रहे हैं कुछ कारणवश देवताओं के आचार्य मेरे पिता ने उनको त्याग दिया है अतः उस यज्ञ का ऋतिविधि बनाने के लिए उन्होंने मुझ मूर्त पुत्र को ही मनोनित किया है परंतु अविद्या के अन्तर्गत होने वाले हिंसात्मक यज्ञों से मेरा को इसलिए राजा इंद्रधनुमन के साथ तुम लोग शीघ्रता पूर्वक महीसागर संगम तीर्थ में जाओ वहां के पांच तीर्थों का सेवन करते हुए तुम लोग निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लोगे ऐसा कहकर संवर्त जी अपने अभिष्ट स्थान को चले गए और इंद्रधनुमन आदि वे सब लोग भद्यज्ञ मुनि के पास पहुंचकर वहां महीसागर संगम में तीर्थ में मुनि ने अपने विशेष ज्ञान से जान लिया कि ये सब लोग भगवान शंकर के गण हैं यह जानकर वे उन सब लोगों से बोले अहो तुम लोगों का पुण्य अत्यंत निर्मल और महान है जिससे इस महिसागर संगम नामक गुप्त क्षेत्र में तुम्हारा आगमन हुआ है महिसागर संगम में क्या हुआ स्नान दान जप और होम विशेषतः दान सब अक्षय होता है पूर्णिमा और अमावस्या को यहाँ क्या हुआ स्नान दान और जप आदि सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है देवर्षि नारद ने पूर्व काल में जब यह स्नान निर्माण किया था उस समय ग्रहों ने आकर वरदान दिया था शनिदेव ने जो वरदान लिया है यह इस प्रकार है जिस समय शनिवार के साथ हो उस दिन यह स्नान दान पूर्वक श्राद्ध करें यदि श्रावण मास के शनिवार को अमावस्या तिथि हो और उस दिन सूर्य के सक्रांति तथा वित्तीपात योग भी हो तो यह पुष्कर नामक पर्व होता है इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहों से अधिक है उक्त सब योगों का संबंध यदि किसी प्रकार उपलब्ध हो जाए तो उस दिन लोहे की शनि मूर्ति का और सोने की सूर्य प्रतिमा का महीसागर संगम में विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। शनि के मंत्रों से शनि का और सूर्य सम्बंधी मंत्रों से सूर्य का ध्यान करके सब पापों की शांति के लिए भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उस समय वहाँ का स्नान प्रयोग से भी अधिक है, दान पुरुष क्षेत्र से � मान पूर्णेराशि सहायक हो तभी यह सब योग प्राप्त होता है वहां किए हुए श्राद्ध से पितरों को स्वर्ग में अक्षत त्रप्ति प्राप्त होती है जैसे परम पवित्र गयाशीर और पितरों के लिए परम त्रप्ति दायक है इसी प्रकार उससे भी अधिक पूर्ण देने वाला महीसागर संगम है अर्थात हे महानदी अग्नि तुम्हारी तुम्हारी यूनी उत्पत्ति स्थान और पृथ्वी तुम्हारी देह है। तुम यज्ञ स्वरूप विश्व के वीरे से उत्पन्न हो और अमरत का केंद्रीय स्थान हो इस तथ्य वाक्य का पूर्वक उच्चारण करते हुए महीसागर संगम में तीर्थ में स्नान करना चाहिए जो सब नदियों में प्रधान और पवित्र सागर है तथा प्रचुर जलवाल जो महानदी है इन दोनों को मैं अर्ग देता हूं प्रणाम करता हूं और इनकी स्तुति भी करता हूं तामरा रस्या, पयोवहा पित्र, प्रीति Prada शुभा शस्य माला महासिंधु दात्र दात्री पृथु स्तुता इंद्र इरावती मही परणा मही श्रंगा गंगा पश्चिम वाहिनी नदी तथा राज नदी इन 18 नामों की माला का स्नान काल और श्राद काल में मनुष्य सर्वत्र पाठ करे ये सब नाम महाराज पृथु के कहे हुए हैं इनका पाठ करने वाला मनुष्य यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है तदंतर निम्नांकित मंत्र पढ़कर मही नदी को अर्घ देना चाहिए हे देवी तू इस पृथ्वी की दूध है परम आनंद की राशि है संपूर्ण विश्व को मोहने निवाली है तथा समस्त सरिताओं की महारानी के रूप में प्रकट हुई है मही धरे तू मेरे पाप हर ले इस मही सागर संगम तीर्थ में स्नान जप और तपस्या करके पुण्य कर्म के प्रभाव से बहुत लोग मृत लोक में चले गए विशिष्ट है सोमवार को उत्तम भक्ति पूर्वक यहां स्नान करके जो पांच तीर्थों की यात्रा करता है वह पांच महापापों से मुक्त हो जाता है इस प्रकार इस तीर्थ का बहुविध उत्तम महात्म्य बताकर भृत ने उन सब को शिव आगमन में बताया अनुसार शिव आराधना की विधि बतलाई तथा पूजा योग का उपदेश देकर शिव भक्ति के उद्देश्य से पूर्ण हो उन इंद्रधनुष आदि भक्तों से पूर्ण है इस प्रकार कहा शिवजी के व्रत का वर्णन करने वाले उपवास को शिवजी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है यह सर्वथा सत्य है जो भगवान शंकर को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु के पास करता वह हाथ में � और दौड़ रहा है यह संपूर्ण जगत शिव शक्ति स्वरूप है यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है क्योंकि कुछ प्राणी पुल्लिंग के चिन्हों से युक्त है और कुछ स्त्रीलिंग के चिन्हों से युक्त है जो पुरुष चिन से युक्त है वे शिव स्वरूप है तथा जिनमें स्त्रीलिंग सूचक के चिन्ह है वे सब शक्ति स्वरूप तुम लोग यदि अपने पाप धोना चाहते हो तो उसका नियम पूर्वक श्रवण करो वह इस प्रकार है ब्रह्मा जी भगवान शिव के स्वर्ण वै लिंग की आराधना करके उसके जगत प्रधान पहला नाम का जप करते हुए अपने पद पर विराजमान हैं श्रीकृष्ण ने स्तलभाग में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित करके उर्जित दूसरा नाम से उसकी आराधना की है सनक आदि महर्षि ने अपने हृदय रूपी लिंग का जगत गति तीसरा नाम से पूजन करके अपना अभिष्ट साधन किया